श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी ईश्वर दर्शन अवतार प्रत्यक्ष सिद्ध है श्री रामकृष्ण मास्टर से मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूँ विचार अब और क्या करना है मैं देख रहा हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं वे ही जीव और जगत हुए हैं परंतु चैतन्य का लाभ हुए बिना चैतन्य को कोई जान नहीं सकता विचार तो तभी तक है जब तक उन्हें कोई पा नहीं लेता केवल जबानी जमा खर्च से काम न होगा मैं देख रहा हूं, वे ही सब कुछ हुए हैं उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है कभी कभी देह भी भूल जाती है कामने और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती ईश्वरी बातों के सिवा और कुछ नहीं सुहाता विषय की बातें सुनकर कष्ट होता है चैतन्य प्राप्त करके ही मनुष्य चैतन्य को जान सकता है अब श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं मैंने देखा है विचार करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और ध्यान करने पर लोग एक दूसरी तरह उन्हें समझते हैं और वे जब खुद दिखा देते हैं तब वे एक और है वे जब खुद दिखलाते हैं कि अवतार इस प्रकार होता है वे जब अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं तब विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं रहती किस तरह जानते हो जैसे अंधेरे कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने से एका एक उजाला हो जाता है उसी तरह एका एक वे अगर उजाला दे दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं इस तरह विचार करके उन्हें कौन जान सकता है श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को पास बुला कर बैठाया और कुशल प्रश्न करते हुए बड़े ही प्यार से बातचीत आरंभ की, की। नरेंद्र श्री राम से तीन चार दिन तो मैंने काली का ध्यान किया परंतु कहाँ मुझे तो कहीं कुछ नहीं हुआ श्री राम धीरे धीरे होगा काली और कोई नहीं जो ब्रह्म है वही काली भी है काली आद्याशक्ति है जब यह निष्क्रिय रहती है तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ और जब वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती हैं तब उन्हें शक्ति कहता हूँ काली कहता हूँ जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूँ ब्रह्म और काली अभेद है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अग्नि को सोचते ही उसकी दाहिका शक्ति की चिंता की जाती है काली के मानने पर ब्रह्म को मानना पड़ता है और ब्रह्म को मानने पर काली को ब्रह्म और शक्ति अभेद है मैं उन्हें ही शक्ति काली कहता हूँ अब रात हो रही है गिरीश हरिपद से कह रहे हैं भाई एक गाड़ी अगर ला दो तो बड़ा उपकार मानूँ थिएटर जाना है श्री राम कृष्ण हंसकर देखना कहीं भूल ना जाना सब हंसते हैं हरिपद हंसकर मैं लाने के लिए जा रहा हूँ तो ले नहीं आऊँगा गिरीश आपको छोड़ भी थिएटर जाना पड़ रहा है श्री राम नहीं दोनों तरफ की रक्षा करनी चाहिए राजा जनक दोनों बचाकर संसार तथा ईश्वर दूध का कटोरा खाली किया करते थे सब हंसते हैं गिरीश सोचता हूँ थिएटर को उन तो लड़कों के हाथ में छोड़ दूँ श्री राम नहीं नहीं यह अच्छा है बहुतों का इससे उपकार हो रहा है नरेंद्र धीमेश्वर से यह गिरीश अभी तो ईश्वर और अवतार की बात कर रहे थे अब इन्हें थिएटर घसीट रहा है